टॉक, ध्यान दर्शन नंबर थ्री मेरे प्रिय चार चरण हैं सुबह के ध्यान के पहले चरण में दस मिनट तक तीव्र श्वास लेनी और इतनी तीव्रता से लेनी है कि रोआ रोआ शरीर का कब्जा बढ़ते ही जाना है तीव्रता में 10 मिनट पर क्लाइमैक्स आ जाना चाहिए शरीर विद्युत का नाचता हुआ आवेग भर रह जाए बस ऐसा लगे जैसे विद्युत कर्ण नाच रहे हैं बाकी सब खो गया लगेगा ही अगर आपने पूरी तीव्रता से श्वास ली और श्वास की गहरी चोट की, तो शरीर में छिपी हुई शक्तियां जागनेंगी जागने लगेंगी और शरीर सिर्फ नाचता हुआ एक ऊर्जा एक एनर्जी मात्र रह जाएगी इस मिनट में जरासी भी कंजूसी की तो आगे के सारा प्रयोग भटक जाता है इस दस मिनट में पूरी ही शक्ति लगा देनी फिर दस मिनट के बाद श्वास की फिक्र छोड़ देनी फिर श्वास जैसा चले चले अगर आपको अच्छा लगेगी जारी रखना है तो रख सकते आपको लगे कि अब छोड़ देना तो छोड़ सकते लेकिन 10 मिनट आपको लगे भी कि छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है 10 मिनट आपको श्वास तेज से तेज लेते जाना है। हैमरिंग करनी है श्वास से श्वास की चोट से ही कुंडलनी जागती है उसकी जितनी चोट होगी उतने भीतर कुछ उठेगा और ऊपर की ओर जाने लगेगा उसके ऊपर ओर जाना ही अपूर्व आनंद है और उसका ऊपर की ओर जाना ही शरीर के लिए अद्भुत कंपन और नृत्य से भर जाता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 अगर आपका सिर कपरा है तो उसको पूरी ताकत दे दें अगर पैर नाच रहे हैं तो उनको पूरी ताकत दे दें जो भी हो रहा है उसे पूरी ताकत दे दें कोई सत्तर प्रतिशत लोगों को सहज रूप से कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा तीस प्रतिशत लोगों को थोड़ा सा अड़चन होगी अगर आपको लगे कि आप तीस प्रतिशत लोगों में है कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा ना हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है न ना नाच रहे हैं न कप रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा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 उतनी ही देर लग जाएगी जितने धीरे धीरे आप सहयोग करेंगे सहयोग पूर्ण होगा तो जल्दी हो जाएगा भयभीत तो न हो उसको निकलने दें तीसरे चरण में पूछना है मैं कौन हूं अगर आपको अच्छा लगे कि अब भी सांस जारी रखनी है तो आप रख सकते हैं अच्छा लगे कि आपको नाचना अब भी जारी रखना है तो रख सकते हैं लेकिन एम्फेस तीसरे चरण में देनी है कि मैं कौन हूं इसे भीतर पूछना है तीव्रता से दो मैं कौन हूं के बीच में जगह न रह जाए सारा मन एक अंधड़ बन जाए एक आंधी बन जाए और मैं कौन हूं पूछने लगे ठीक लगे तो चिल्ला के पूछे ठीक लगे तो भीतर पूछे आपको जैसा सुविधाजनक हो लेकिन दस मिनट में पसीना पसीना हो जाए इतनी सामर्थ्य और सख्ती से पूछे